ईश्वर के असीम कृपा से हम लोग पंचदशी के जो नव प्रकरण हैं ध्यानदीप प्रकरण उसको लेकर विचार कर रहे अभी तक ये विचार हुआ जैसे कोई साधक है जिज्ञासु है अपने गंतव्य के ओर अर्थात जो ज्ञातव्य तत्व है उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है तो अग्रसर होते हुए प्रतिबंधक उपस्थित होते हैं क्योंकि ये प्रतिबंधक है परीक्षा है ऐसा मानते हैं कोई अच्छा काम कर रहे आप कोई काम कर रहे उसमें विघ्न आ रहे इसका मतलब आपका काम ठीक हो रहा है ये सिद्धवत है विघ्न आ रहे तो वैसे यहां प्रतिबंधक है ज्ञान होने नहीं दे रहे उसमें भी तीसरा जो प्रतिबंधक है आगामी प्रतिबंधक अथवा उसको भावी प्रतिबंधक वो जो भावी प्रतिबंधक है उसको लेकर हम विचार कर रहे हैं तो एक जन्म का भी हो सकता है तीन जन्म भी हो सकता है अथवा बहुत भी हो सकते हैं। यहां केवल दो दृष्टांत दिया एक जन्म का वामदेव का और तीन जन्म भरत का ऐसा कोई नियम नहीं बहुत भी हो सकता ठीक है जो साधक कहे जिज्ञासु है, है खूब विचार भी किया उन्होंने प्रतिबंध के कारण ज्ञान नहीं हुआ तो विचार व्यर्थ नहीं होता है क्योंकि वो आगे काम करता है और यदि उसके अंदर कोई वासना ही थोड़ी बची है भोग के वो स्वर्ग आदि लोग भोगने के बाद जो धनवान है सन्मार्ग में चलने वाले धनवान उनके घर में जन्म लेता और यदि योग भ्रष्ट जिसके अंदर कोई भोग की इच्छा नहीं है तीव्र वैराग्य है तो वैराग्य पूर्वक साधना किया था उन्होंने किंतु प्रतिबंध के कारण ज्ञान नहीं हुआ और उसका जो जन्म है योगियों के कुल में जन्म होता है ऐसा जो जन्म है अत्यंत दुर्लभ है शुचेनाम श्रीमताम गे है तो हो सकता है किंतु योगियों के कुल में अत्यंत दुर्लभ है तो दुर्लभत्व क्यों है ये तो अब का उनचासवें श्लोक में बता दिया तो श्लोक को लेकर हम लोगों ने विचार किया था अभी टीका में देखी श्लोक हुआ था ना विचार 49। उसके बाद टीका देखी तत्रे थी अर्थात ये दूसरा जो विकल्प उठा दिया प्रथम जो बता दिया शुची नाम से मतांगे दूसरा बताया योगी नाम एवं कुल योगियों के कुल में है वो अत्यंत दुर्लभ है कठिन है क्यों कठिन है उसके लिए बता रहे तत्रा टीका में ना तत्रा आगे इति तो इति गुण हो गया तत्री बना अला गि करेंगे ना तत्रा और इति ईटी इति है ये तो टी कार का कारक का वचन तत्रा शब्द है ना ये मूल का वचन है व्याख्या कर रहा है ही देखिए श्लोक में ही शब्द आया क्या नहीं कहां आया हा ए तद्धि वहां धी शब्द आ गया अलग करेंगे तो ही शब्द है व्याकरण के अनुसार ही को धी होता है होअंते हो करके तो ही का अर्थ कर रहे यशात कारणात् देखिये ही एक शब्द है एक अक्षर है उसका अर्थ देखिए यशमात कारणात् ये कारण बोलतो जिस कारण से यह किसका अर्थ हो गया ही का अर्थ यस्मात कारण और श्लोक में देखिये तत्र शब्द आ गया तत्र का अर्थ कर रहे तस्मिन् जन्मनी तत्र का अर्थ कर रहे तस्मिन् जन्मनी तस्मिन् जन्मनी बोलतो उस जन्म में तो उस जन्म में मतलब तो किस जन्म में तस्मिन है सप्तमे उस जन्म में हो गया तो उस जन्म में मतलब अभी जो योगियों के कुल में जन्म लिया उस जन्म में योगियों के कुल में जो जन्म हुआ ना उस जन्म में ये तस्वीन जन्म का मतलब जो योग भ्रष्ट जिस योगियों के कुल में जन्म हुआ उस जन्म में ये तस्मिन जन्म लेना तो उस जन्म में क्या होगा तो बोले रहे पौर्व दे कम वो पता है ना पौर्व दे का पूर्व शब्द है यहां उसका पौर्व बनता है पूर्व देह में होने वाला उसका मतलब है पौर्व दे का उसका अर्थ करे देखिए पौर्व दे कम का पूर्व देह भवम पूर्व देह में होने वाले का नाम है पौर्वदेह का देश आध्यात्मिक आत्मा संबंधी होने वाले का नाम क्या है आध्यात्मिक अधिदैविक देवता संबंधी जो होने वाले अधिदैविक कहते वैसे ही पूर्व देह संबंध उसका नाम है पौर्वदेह कम उसका अर्थ है पूर्व देह भवम अभी जो शरीर प्राप्त हुआ उनका कहा योगियों के कुल में यह हुआ तस्मिन जन्माने हाँ, अभी वर्तमान में तो उसमें क्या होगा पूर्व जन्म में क्या हुआ पूर्व जन्म में होने वाले जितने भी हैं वो सब बुद्धि यहां जोड़ देंगे इस जन्म में तो कहने का तात्पर्य यह है पूर्व जन्म में साधना जहां से उसने छोड़ दिया है साधना खूब की उन्होंने करते करते बीच में क्या है तत्व को प्राप्त नहीं किया और जो प्राप्त हुआ एक वो प्रारब्ध समाप्त हो गया तत्वज्ञान से पहले समाप्त दूसरा जन्म लिया तो जहां छोड़ दिया था साधना वो पूर्व जन्म का है इस जन्म में जोड़ देंगे तस्मिन बोलते योगी के कुल में जन्म हुआ वहां से जोड़ देंगे वहां से शुरू ये बोल रहे पूर्वदेह भवम पूर्व देह, देह बोल तो पूर्व देह में होने वाले अथवा पूर्व देह में संपादित पूर्व देह में किया हुआ जो भी साधना बुद्धि संयोगम ऊपर है ना बुद्धि संयोग श्लोक में है ना बुद्धि संयोग उसका अर्थ कर रहे बुद्धि संयोग का मतलब यह बुद्धि तो है ही है तो इसलिए अर्थ कर रहे बुद्धि संयोग का मतलब तत्व विचार गोचर बुद्धि संबंधम तत्व विचार तत्व बोलतो आत्मा तत्व। तत्व शब्द तो प्रयोग होता है आत्मा में ही होता है तो तत्व विचार शब्द का अर्थ आत्मा तत्व लेना क्योंकि आत्मा में ही तत्व शब्द प्रयोग होता है तो उस तत्व विचार गोचरा, गोचर बोलतो विषय करने वाले गोचर का अर्थ होता है विषय करने तो तत्व विचार गोचर बुद्धि तो आत्म तत्व विचार को विषय करने वाली जो बुद्धि उसका नाम है तत्व तत्व गोचर बुद्धि ऐसे जो बुद्धि संबंधम उस बुद्धि का संबंध शीघ्र लबते शीघ्र प्राप्त होता किसमें तस्म जन्मने अभी जो योगियों के कुल में जन्म हुआ उस जन्म में समय नहीं तुरंत शीघ्र बोल तो तुरंत उसको लबते अर्थत प्राप्नोती ऊपर लबते आ गया उसी का अर्थ कर रहे टीकाकार प्राप्नोती प्राप्त करता है ये हो गया पदार्थ कल ही बताया था न वाक्यार्ता बुद्धिवावचिन्ह प्रति वाक्यर्थ घटका यावत पदार्थ ज्ञानम कारण तो पद पदार्थों का अर्थ तो कर दिया तो वाक्यर्ता बना दीजिए अभी तो अर्थ हो गया इस योगी के कुल में तस्मिन बोलते तो इस योगी के कुल में पूर्व शरीर में किया हुआ जो भी कर्म है जो भी साधना है वो तो साधना कौन है तत्व विचार जहां से छूटा है वहां से ही वो तत्व विचार बुद्धि का संयोग होता है उसका तो पूर्व जन्म में जहां से छोड़ दिया वहां से ही इस जन्म में वो साधना में अग्रसर होता है ये निचोड़ के हो गया। पहले शब्दार्थ वाक्यार्थ, तो तात्पर्य ये हो गया जो योग भ्रष्ट ने जहां साधना छोड़ दिया था वो जो साधना है अभी इस योगी के कुल में जन्म लेते हुए वहां से ही उस तत्व के ओर वो साधना में लग जाता है तो ये बता दिया शी क्रम बोल तो बिना व्यवधान से उसमें कोई व्यवधान नहीं रहेगा तुरंत लबते बोलते प्राप्नौती अच्छा केवल वहां बुद्धि संयोग हो गया इतनी बात नहीं है बुद्धि संयोग तो हो गया पूर्व जन्म जहां छोड़ दिया था वो विचार उसके साथ जुड़ गया इतनी बात नहीं न केवलम बुद्धि संबंध मात्र लाभ बुद्धि का जो संबंध है ये केवल लाभ इतने बात्र नहीं है बुद्धि संबंध का मतलब तत्व विचार गोचर बुद्धि लेना और बुद्धि नहीं तत्व विचार उसको विषय करने वाली बुद्धि उस बुद्धि का संबंध इतना ही प्राप्त हो रही बात नहीं और भी है बोल रहे न केवलम बुद्धि संबंधा मात्र लाभा केवल तत्व विचार विषयक बुद्धि का संबंध ही हो रहे इतनी बात नहीं है इसका मतलब और कुछ भी है वो क्या है किंतु तथा पूर्वस्मा ऊपर आए न यततेचा ततो श्लोक में है ना ततो वह यद्यपि तता है विसर्ग को उत्वा कर गुण होकर ततो बनाए अलग करेंगे तो तता विसर्ग है तो तता का अर्थ कर रहे पूर्वस्मा पूर्वस्मात मतलब पूर्व जन्म में अभी का जन्म नहीं इससे पहले वाले जन्म में पूर्वस्माद तो पूर्वस्माद प्रयत्नात पूर्व जन्म में जो प्रयत्न किया था प्रयत्न का मतलब वही विचार तत्व विचार यहां प्रयत्न और कुछ नहीं आत्मा विषयक विचार यही प्रयत्न आत्माविषय विचार में जो प्रयत्न किया था ये हो गया पूर्वस्मात् उस प्रयत्न से भूयो ये भूयो यतते भूयो बोल अधिक भूयो भूयो प्रणाम में हम बोलते बार बार पुनः पुनः अत्यधिक तो इसलिए यहां क्या करता है वो भूयो मतलब पूर्व जन्म में जो साधना की थी साधना मतलब विचारात्मक क्योंकि विचार को तप माना है तैतरे उपनिषद में देखिए वहां भृगुवल्य में बता दे भ्रगुर वही वारुणिम पितरम उपसतारा भृगु है अपना पिता के पास गए अभी ही भगवो ब्रह्म भगवान मुझे ब्रह्म तत्व का उपदेश करो तो उन्होंने कहा ये तो वाई भूताने लक्षण भी बता दिया अन्नम प्राणम मना साधन भी बता दिया ठीक है बस इतना केवल लक्षण बताया उन्होंने और अन्नम प्राणम मना करके साधन बता तुम तप करो उसके ऊपर छोड़ दिया उन्होंने तप करो तप का मतलब भगवान बादश्यकार ने वहां कहा विचार बैठ के आंख बंद करके नहीं विचार ही तप है सबसे बड़ा विचार ही क्या है तप है इसलिए हम लोग अभी क्या तप ही कर रहे हैं हाँ ये तप ही है तद्दी तपाह तद्दी तपाह नाकमौदगल्य ऋषि बोल रहे सबसे बड़ा तप कौन है स्वाध्याय तप है अलग अलग ऋषियों का मन वहां मत उठा दिया एक नाकमौदगल्य हो गया उन्होंने बोल दिया तद्दी तपहा तद्दी तपा स्वाध्याय सबसे बड़ा तप है तो इसलिए यहां तप का मतलब है विचार तो पूर्व जन्म में जो तप किया था अर्थात विचार किया था किसका तत्व का तत्भू उससे अधिक यथे यथा थे, थे बोलते अत्यधिक प्रयत्न करता है किस जन्म में इस जन्म में योगी के कुल में जन्म हुआ उच्च में तो ये बोल रहा है अधिकम अधिकम बोलतो उसके अपेक्षा यहां और प्रयत्न करोति करोति अधिकम अर्थात अत्यधिक विचार आदि करता है प्रयत्न। करोति विचारचिता जिस कारण से एतद जन्म देखिये ए है आगे जन्म है अलग करेंगे तो तुज हो गया व्याकरण के अनुसार अलग यदि करते हैं तस्माद ये तस्माद होता है ना निगमन वाक्य होता है पहले प्रतिज्ञा वाक्य होती है प्रतिज्ञा को युक्तियों के द्वारा समझाया जाता है और उसी प्रतिज्ञा को पुनः निचोड़ करके बताया जाता है उसी का नाम है निगमन जैसा मान लीजिए नैयाई के भाषा में पर्वतों वन्यमान इस पर्वत में अग्नि है इस पर्वत में क्या है अग्नि ये प्रतिज्ञा हो गई तो पूछेंगे क्यों हूं अधिक्रय तो प्रतिज्ञा को पूर्ति करने के लिए आपको हेतु देना पड़ता है तो बोलते धुआं होने से क्या अग्नि होने का जरूरत है क्या तो बोल बोलते जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है जैसा रसोई घर में अथवा स्मशान में क्योंकि आजकल रसोई घर का दृष्टान दे नहीं सकते क्या अग्नि है धोवा तो नहीं में हो गया तो भी अभी तक है कुछ जगह में अरे वो जहां भी मान दीजिए यज्ञ में मान लीजिए चलो यज्ञ में अभी इलेक्ट्रिक यज्ञ नहीं शायद अभी वो भी आएगा इलेक्ट्रिक यज्ञ उसमें हवन करें तो यज्ञ घर में मान लीजिए क्योंकि धुआ भी है वहां अग्नि भी है तो इसीलिए देखिये वहां प्रतिज्ञा किया पहले ये पर्वत में आ गए उसके बाद उसके लिए आपने क्या के हेतु दिया हे हेतु के बाद व्याप्ति इसलिए तस्मात्वत वन्यमान देखिये पहले केवल पर्वतोवन्यमान का आगे ये हेतु और व्याप्ति युक्ति देने के बाद इसलिए पर्वत में आ गए इसी का नाम है निगमन प्रतिज्ञा वाक्य को ही युक्ति प्रत्युक्ति के द्वारा सिद्ध करके पुनः निचोड़ करके बताया जाता है उसी का नाम है निगमन निचोड़ करके तो इसी प्रकार यहां तस्मा शब्द को द्वारा निगमन बता रहे आ, निगमन बोल तो निचोड़ करके बता हाँ जो आपने प्रतिज्ञा किए है ना उसी वाक्य को ही बताना है प्रतिज्ञा वाक्य में संशय रहता है क्योंकि प्रतिज्ञा किया उस प्रतिज्ञा के लिए आप हेतु देंगे और युक्ति देंगे उसके बाद निश्चय करके जो बताया जाता है प्रतिज्ञा का उसी का नाम है निगमन हाई प्रतिज्ञा वाक्य वो निगम अलग है यह निगमन निगमन है निगमन हाँ प्रतिज्ञा को ही युक्ति प्रत्युक्तियों के द्वारा निर्णय करने के बाद पुनः उसी वचन को जो बताया जाता है उसी का नाम निगमन निगम है निगमन निगम मतलब है वेद को कहते हैं निगम मतलब वेद ये निगमन वो निगम नितराम गमनम निरंतर परमात्मा के मुख से निकला है वो इसलिए वेद का नाम है निगम और आगम आगम बा मतलब उस निगम का ही दूसरा रूप है आगम शैवागम है शाक्तागम है ये मानते आगम कहा निगम है साक्षात परमात्मा के मुख से निकला है बृह दारणिक में है तस्या महतो निःश्वसिता ऋग्वेदा यजुर्वेदा जैसा हम श्वास छोड़ते हैं ना वैसा ही श्वास के समान निकल गए और आगम है भगवान शंकर जी ने पार्वती को सुना दिया उसी को ही ये आगम हो गया हाँ शंकर जी ने इस लक्षण किया ना आगतम पंच वक्त आगमे तीन अक्षर आ ग म क्योंकि एक एक, एक अक्षर कोष भी है एक एक अक्षर का अर्थ होता है पूरा जैसे वहां खम ब्रह्मा और खम ब्रह्मा बता दिया खम सुख होता है वैसे ही अगम आ का अर्थ है आगतम पंच भगवान के पांच मुख से आया है भगवान के पांच मुख है ना शंकर जी के तो पांच मुखों से निकला ग का अर्थ है गतम गिरिजा नर्थात गिरिजी के मुख में बल गिरिजे के कान में गया उनको सुनाया जो अमर कथा बोलते ना अमरनाथ में जाए जाके सुनाया मान ले। अमरनाथ में गए हो गए आप लोग दो रास्ता एक एक बालटाल से है एक पहलगाव से पहलगांव ने उसका नाम है बैलगांव तो भ्रमित होकर पहल होगा नंदी को पहले त्याग दिया था वहां शंकर ने वहां पहले नंदी को त्याग दिया तो उससे आगे जाएंगे आपको वहां आता है चंदनवाड़ी तो वहां चंद्रमा को त्याग दिया था तो उससे आगे जाएंगे शेषनाग वासुकी को त्याग दिया था तो उससे आगे जाके पंचतरणी आते हैं वह गंगा जी को त्याग दिया था तो वहां आगे जाके शंकर जी और पार्वती दो ही रहे वहां जाके उन्होंने आगाम का उपदेश किया है केवल पार्वती को ऐसा मानते अमरनाथ में तो इसलिए आगतम पंचवक् गतम गिरिजानने और मतम वासुदेव भगवान वासुदेव का भी उसको सम्मति तस्माद आगमा प्रकीर्तिता इसलिए उसको आगम कहा गया वो जो पंचागम मानते हैं पांच मुख से निकले गए इसलिए उसका नाम आगम पड़ गया प्रकृति बोल तो अच्छे प्रकार से कहा आगतम आगत गतम गिरिजानने मतम मत आगम में जो मां है ना उसका अर्थ है मतम वासुदेव आगतम पंचवक्ता गतम, गतम गिरिजानने मतम वासुदेव तस्मा आगम प्रकर्ति इसलिए उसका नाम है आगम कहा गया है वेदी है बस वेद से थोड़ा अंतर हो गया पार्वती को उपदेश किया है उसको पांच माना है पांच मुख से निकला है ना पंचतत्व से वैष्णव आगम है सौरागम है शाक्तागम है हाँ शक्ति प्रदान मुख्य है गाणा आगम है शैवागम तो इसमें शैवागम और शाक्तागम प्रदान है विशेष हाँ और शिव और शक्ति जहां मिला हो उसको यमलक बोलते हैं रुद्र यमलक आदि उसको यमलक बोलते हैं आगम में तो इसीलिए यहां बता रहे तस्माद ये निगमन है निगमन ही निगमन निगम और निगमन में अंतर है हाँ निगमन का मतलब है जो प्रतिज्ञा वाक्य उसी प्रतिज्ञा वाक्य को युक्ति प्रत्युक्तियों के द्वारा निश्चय करने के बाद पुनः बताया जाता है उसी का नाम है निगमन तो तस्मात तस्माद बोलते अभी तक युक्ति प्रत्युक्ति दिया ना ऊपर इसीलिए ए तत जन्म ए तत मतलब योगी नाम कुल अड़तालीस में बताया था ना अथवा योगी नाम एवं कुल ये जन्म ये क्या है दुर्लभ ये दुर्लभ है क्योंकि अड़तालीस में दुर्लभ बता दिया था ये प्रतिज्ञा हो गई देखिये अड़तालीसवा श्लोक है ना उसमें अंतिम में क्या आया ए तद ही ये प्रतिज्ञा हो गई और यहां जाके है ना देखिए उनतालीस में एतद ही दुर्लभ पुनः वही बोल रहे क्यों दुर्लभ है ये युक्ति दिया, 48 में जो बताया वचन वही जाके उनतालीस में भी बता रहे हैं प्रतिज्ञा और निगमन दोनों एक होता है अलग नहीं होता है तो वहां प्रतिज्ञा किया और यहां निगमन रूप से बता दिया बस निगमन बताने के लिए आपको युक्ति देना पड़ेगा तर्क आदि के द्वारा निश्चय करने के बाद बताया जाता है तो ये बोल रहे हैं, ये जन्मा दुर्लभम इत्यथ ये अत्यंत दुर्लभ है दूसरा विकल्प आगे देखिए ठीक है आपने यहां बता दिया जो उनचासवें श्लोक में भूयो ततो भूयो यतते श्लोक में आया ना वहां यतते चा तूय तो ततो भूयो यतते ततो मतलब पूर्व जन्म में जो प्रयत्न किया था उससे अधिक प्रयत्न करता है ये बता दिया तो क्यों तो बता रहे भूयो अभ्यास कारण महा भूयो बोलते अत्यधिक अभ्यास इस जन्म में अधिक प्रयत्न करता है तो अधिक प्रयत्न करने में कारण क्या है कोई ना कोई कारण होना चाहिए ना। तो वो कारण बताने जा रहे पचासवें श्लोक में जो योगियों के कुल में जिनका जन्म हुआ और उसमें जन्म लेने के बाद पूर्व के अपेक्षा यहां अधिक प्रयत्न करता है तो अधिक प्रयत्न करने के लिए कारण क्या है वो कारण बताने जा रहे आहा आह पचास्में पचास श्लोक पूर्वाभ्या ह वशिश अनेकजन्म संध तति पदा गतिम तो यहां बता रहे पूर्वाभ्यासेन पूर्वाभ्या शब्द से लेना स अब यहां सा शब्द से किसको लेंगे क्योंकि यह सर्वनाम शब्द है सर्वनाम शब्द है पूर्व का परामर्श करता है ये नियम है बहुत पूर्व में कहा दिया नहीं है आसपास में जो बताया उसी का ही परामर्श किया जा रहा जैसा अयोध्या का राजा है भगवान राम है वह दशरथ का पुत्र है स दशरथ का पुत्र सा, पुत्रा। सा कौन है वही राम क्योंकि अयोध्या का राजा अपरा दिया उसी को ही सा शब्द से ग्रहण कर रहे हैं वैसे यहां शब्द से लेना योग भ्रष्टा शब्द से लेना योग भ्रष्ट क्यों उसका प्रकरण है उसी प्रकरण को लेके विचार कर रहे हैं ना जैसे आपसे कोई पूछ सकते तत्वमसी शब्द से आप क्या ले रहे हैं क्यों परमात्मा क्या शब्द से घट भी ले सकते हैं और थोड़ा बोल रहे परमात्मा को लेने के लिए तत्शब्द से वह वहां मतलब घट ले सकते वहां कोई निर्णित तो है नहीं ना सर्वनाम पद है सर्वनाम पद सबका वाचक होता है किन्तु वहां तत्शब्द से परमात्मा इसीलिए ले रहे जो प्रकरण कहां से आया सदैव सौम्य इदम अग्रे आशित सत से प्रारंभ हे सौम्य ये हाँ, सत ही था वो कैसे है एकम एवं अद्वितीय उसके बाद उन्होंने सृष्टि की और वो जो सत शब्द में आप ग्रहण किया था वही तत्शब्द से आ रहा है वही तत्शब्द से वो सत शब्द से आपने किसको लिया परमात्मा को लिया यद्यपि वहां सत शब्द से भी किसी का उल्लेख नहीं किया है परमात्मा है प्रदान है ये कोई नहीं बता दिया सत शब्द से आप कोई भी ले सकते जगत का कारण प्रदान भी ले सकते सांख्य लोग लेते ही सत शब्द के द्वारा किंतु सत शब्द से यदि आप प्रदान लेते हो यहां जाके वो अटक जाएंगे तत्वमसी में जाके अटक जाएंगे क्योंकि सत शब्द से आप जिसको ग्रहण किया चाहे तो प्रदान को ले लो चाहे तो परमात्मा को ले लो ये कोई आपत्ति नहीं शब्द से भी उसको ही लेना पड़ेगा तो यदि प्रदान लेते हो तो शब्द से भी क्या लेना पड़ेगा आपको हे श्वेत केतु तुम जड़ प्रकृति हो कोई मानेंगे <laughs> अभी तक अपने को चेतन मान के बैठे थे अभी जड़ कोई भी नहीं मानेंगे वहां जाके सांख्य लोग मार खाते हाँ यदि सतपद से आप परमात्मा लेते हो या तत्पद से भी परमात्मा हे श्वेत के तु तो तुम परमात्मा हो वो बन सकता है ए वाके एक वाक्य था बने वाक्य एक वाक्य तो वहां भी करेंगे किंतु तो विरोध आ रहा है कोई भी अपने को जड़ मानने के लिए तैयार है नहीं हो सकता है, तो वो है। कौन तो वो, तो वो चलता है बस पूर्व पक्ष है ना वो चलता है वो एक देश लेके विचार करते हैं ना वेदांत तो एक ऐसी चीज है आगे पीछे सर्वत्र लेकर एक अंश को लेके विचार नहीं करता इसलिए वेदांत सिद्धांत है ना वो अंतिम सिद्धांत है नहीं उनका मत भी है सांख्य का है मत भी है उनका दर्शन उठाए है सांक्य लोग अपना अपना दर्शन निकाले है जैसा वहां कुमारिल भट्ट है ना शंकराचार्य से पहले मानते अद्भुत विद्वान आगे बौद्धों को उन्होंने ही निराकरण किया बचे हुए शंकराचार्य ने किया कुमारी भट्ट ने तो उनका एक है श्लोक तो श्लोक में वहां आत्मा को लेकर विचार किया वो आत्मा को जड़ और अजड़ मानते जड़ भी है और चेतन भी मानते आत्मा को युक्ति भी देते ऐसा नहीं देश उठने के बाद सुषुप्ति से दो स्मरण होते हैं ना हम लोगों को एक तो बोलते कुछ भी पता नहीं किंचित अवेदिशम सुखम अस्व सुखपूर्वक सोया है दोनों स्मरण है ये एक नियम है जो भी स्मृति होती है ये पूर्वक ही है बिना आपने अनुभव नहीं किया स्मरण नहीं हो सकता है अब ये जो स्मरण हो रहे जागृत में तो आपने अनुभव कहां किया है ये सुषुप्त में मानते तो कुछ भी ही नहीं जानता ये जड़ का अनुभव आपको और सुखपूर्वक सोया ये चेतन का इसीलिए वो मानते हैं आत्मा में जड़ भी है चेतन है किंतु ये जो कुछ भी नहीं जानता है वो अज्ञान का अनुभव है जड़ का नहीं है सुषुप्ति में जीवात्मा जो जा रहे अज्ञात ब्रह्म के साथ उपासक जो प्राप्त कर रहे कार्य ब्रह्म को ऋण्य को तत्ववित जो प्राप्त करता है अक्षर ब्रह्म को ये अंतर है जितने भी ये जो अज्ञानी हम लोग सुषुप्ति में जो जा रहे आया हुआ सिंगो वा मशको वा सारे जीव उसके साथ एक होते हे सौम्या सत्य के प्राप्त होकर भी आ रहे किंतु तो पहचानते नहीं ये अज्ञात ब्रह्मा है तो सुषुप्ति में सारे जो जीव एकत्रित हो रहे हैं वो अज्ञात ब्रह्मा है इसलिए वहां से आने के बाद हम पहचानते नहीं और उपासक है उपासक। वो कार्य ब्रह्म को अर्था हिरण्य को प्राप्त करते और तत्ववित्त पुरुष है अक्षर ब्रह्म को मतलब निर्गुण निराकार है वो अक्षर ब्रह्म है निर्गुण निराकार सगुण निराकार ये है ईश्वर सगुण है किंतु निराकार है सगुण कौन है उसके अंदर कौन से गुण है सर्वज्ञा सर्ववित्त सर्वशक्तिमान ये सब गुण है ये गुण होने पर भी वो निराकार है उसको बोलते हैं सगुण निराकार और हिरण्यगर्भ है कार्य है वो सगुण भी है साकार निर्गुण है, निर्गुण नहीं, सगुण साकार सगुण भी है और आकार वाला भी सगुण कौन है उसमें हिरण्यमय स्मस्थ रहू सोने का शरीर है सोने के दाढ़ी है और आकार भी मानते हैं किंतु हम लोग नहीं देख सकते भगवान बाश्यकार जी ने कहा तो क्यों देखता नहीं जैसे पुष्प है सगुण साकार है गुण भी है इसमें आकार भी तो इसको हम देख रहे वैसा कहां हिरण्य गर्भ को देख रहे तो इसलिए बोल रहे कश्चित योगी भी जो योगी लो कैसा निवृत्त चक्षु ब्रह्मचर्य आदि साधन संपन्न निवृत्त बोलते अंतर्मुखी जो हो गए जिसने आंक निकल गए वो नहीं आंक निवृत्त का अर्थ है जिसने वृत्ति को अंतर्मुख किया और ब्रह्मचर्य आदि साधन संपन्न कश्चित योगी भी कोई ऐसा योग्य लोग ही उसको देखते हैं किसको हिरण्यगर्भ को इसलिए वो सगुण साकार है तो वो सगुण साकार हो गया ईश्वर सगुण निराकार नहीं आकार उसका बताया ना हिरण्यमय स्वरूप है ये सब रूप बताया रूप का मतलब आकार भी रहेगा ना उसका एक हाँ वो रूप यदि है उसका आकार भी है इस प्रकार उसका तो सगुण साकार रूप से दर्शन करते हैं ईश्वर है उसका दर्शन नहीं होता है अनुभव बने भी निराकार है और ज्ञानी जो है वो निर्गुण निराकार है तत्वज्ञानी जो प्राप्त करते हैं वो निर्गुण निराकार तत्व को तो इसलिए ये जो है ईश्वर हिरण्यगर्भ और अक्षर ब्रह्म हाँ एक ही है उसको अलग अलग माना जाता है तो इसलिए यहां बता रहे भूयो अभ्यास कारण महा स का मतलब है योग भ्रष्ट स का अर्थ है योग भ्रष्ट तो पूर्वाभ्या पूर्वाभ्यास न मतलब पूर्व जन्म में किया हुआ अभ्यास वाला पूर्व अभ्यास का मतलब पूर्व जन्म में किया हुआ अभ्यास वाला तेने व वहा, वहा मतलब पूर्व अभ्यास में जो किया था उसके बल से रियते रियते मतलब परवश होकर उसमें वो प्रवृत्त हो जाता है रियते मतलब उसको आकृष्ट करता है जैसा देखा जाता है देखिये कभी कभी है बहुत बुजुर्ग होने पर भी आध्यात्मिक में रुचि नहीं लगती कभी कभी बचपन से बार बार संसार के ओर ले जाते हैं किन्तु उसको बार बार उसके आकृष्ट हो रहे साधना में बुद्ध को देखिए क्या किया बहुत कुछ किया पिता ने उन्हें ज्योतिषों ने कहा दिया था या तो ये महायोगी बनेंगे अथवा महाभोगी बनेंगे तो पिता ने सोचा महाभोगी बनाना है ठीक है राजा तो बनेंगे उसके लिए सब कुछ सुविधा दे दिया किंतु उसका मन बार बार इधर ही खींच रहे परवश होकर तो वैसे ही यहां बता रहे रियते का मतलब है परवश होकर मानो कोई ऐसी चीज बार बार उसके ओर खींच के ले जा रहे हयोगियों के कुल में किन्तु इधर संसार की ओर नहीं जा रहे बार बार उस साधन के ओर ही प्रवृत्त यही बता रहे तेनवा तेनवा मतलब पूर्व जन्म में किया हुआ जो अभ्यास है उस अभ्यास का जो संस्कार है उसके बल से हवशो ही आगे अवशो है है ना हवशो लिखा है ना ही अवशु अवशो बोल तो परवश परवश मतलब किसके वश पूर्व जन्म का साधना का संस्कार वशीभूत होगा यही परवश पूर्व जन्म का साधना का जो संस्कार उससे आकर्षित होकर उसमें क्या है लग जाता है तेने वियते हशोपी हवशो बोल तो परवशो का कभी कभी किसी को बार बार लगाने पर भी साधना में नहीं लग जाता किन्तु इन को बार बार हटाने पर भी वहां से तो वही लग जाता है पिछली बोल है वशु पिशा तो अनेक जन्म सतत तो हो वहां से लेना तत्व बोलते तस्मात पूर्व जन्म में भी किया था साधना और यहाँ योगी के कुल में आकर भी परव शोकर उसी साधन में जा रहे तो ततो अनेक जन्म संसिद्ध अनेक जन्म में संसिध बोलते अनेक जन्म में संपादित पुण्य भगवान बाश्यकार जी ने भी विवेक चूडामणि में भी कहा दिया है मुक्तिर्नाशतकोटि जन्म सुकृति पुण्य विना लभ्यते जंतूना जन्म में बताते अनेक जन्म में किया हुआ जो पुण्य पुंजीभूत हो जाता है तभी जाके मुक्ति प्राप्त होती है। इसको भी यही संकेत कर रहे अनेक जन्म संसिद्ध अनेक जन्मों से संसिद्ध मतलब उस तत्व को प्राप्त करता है अंतकण बिल्कुल सारे प्रतिबंधों से रहित तो हो जाता है और तत्व याति पराम गति याती ये पराम बोलतो तो साष्टा परागति कटुपनिषित में बता उसके आगे कोई है ही नहीं सबकी सीमा है उससे आगे कोई सीमा नहीं है उसको प्राप्त करता है ठीक है के ऊपर हम लोग कल विचार करेंगे ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम ूर्णशा पूर्णमेवशिष्य पूर्ण ओ शा शांति शाति